उसके लिए आपके अंदर एक भक्ति तीव्र भक्ति भाव पैदा करना पड़ेगा वह प्रेम भाव भी पैदा करना पड़ेगा और आहार के साथ साथ आप जो नित्य एक समाज की ओर जा रहा है कि कोई मरे जीव, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चुकी राक्षसों की भी प्रवृत्ति देख चुकी आज क्या का जिस तरह भौतिकतावाद का युग है तो परिस्थितियां केवल बदल गई पहले राक्षस देखने में बड़े विभत्स दिखाई दिया करते थे अस्वस्थ लिए रहा करते थे मगर वह विचारधारा आज नग्नता की ओर बढ़ गई है महानगरों में आप देखें रात में बारह बजे एक बजे दो दो ढाई ढाई तीन तीन, तीन बजे रात तक नाच गाने बियर बार बियर उड़ रही है शराब उड़ रही है नत्र कर रहे हैं नाच रहे हैं कोई मर रहा है जी रहा है समाज में अनेकों कितने परिवार जो एक समय के लिए भोजन के लिए मोहताज हैं कहा क्या समस्याएं आ रही है उनसे उनके जुर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता राक्षस भी रात्र को जागा करते थे हो अल्लाह मचाया करते, करते थे नत्र करते थे मग्न रहते थे शराब पीते थे और किसी दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं रहता था आज समाज भी उसी राक्षस प्रोत की ओर जा रहा है एक बजे दो बजे रात तक जागेगा बियर पिएगा नाच गाना करेगा ये सब राक्षसों के कार्य ही तो हैं और सुबह तान करके नौ बजे बिस्तर पर सोएगा हम कैसे सत्य को प्राप्त कर लेंगे एक गुरु आपको चेतना तरंगे फेंकने के लिए है तीन बजे से जग जाता है ढाई और तीन बजे से जग जाता है और नित्य अपने कार्यों से अपने, अपने उसमें होकर के साधना में जीवन व्यतीत करता हुआ समाज के लिए कार्य कर रहा होता है और समाज तान कर चर सो रहा होता है वह चेतना तरंगी आपके अंदर प्रवेश कैसे करेंगी जिनका एक निर्धारित समय और काल होता है कि जिन छुड़ों पर अगर चैतन्यता से मनुष्य जीवन जिए तो उन तरंगों को कई गुना ज्यादा फल प्राप्त कर सकता है मैंने समाज को कहा है कि आपके अंदर का धर्म जिस चीज को आप सत्य को धारण करने चाहते हैं वह पूर्णता से तब तक धारण नहीं होगा जब तक आप सूर्योदय से पहले जगने की आदत नहीं डालेंगे विचार है जब तक इन विचारों को आप ग्रहण नहीं करेंगे आप आए और दो चार कहानियां शीशों से सुने और अपने घर चले जाए क्षणिक आपकी भावना जागृत हो जाए भावपक्ष आपके अंदर जागृत आ जाए मगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आए आपको हर मनुष्य को मैंने बार बार कहा मैं नहीं चाहता कि आप दो बजे रात से जगे आपके सामने ज्यादा समस्याएं होती है यह अलग बात है मैं आपका गुरु भी उसी तरह कार्य करता है नवरात्रि आ जाती आप देखते होंगे गुरु आपका गाड़ियों से यहां आता है कार्य देखता है वही सात घंटे आठ घंटे मुझे, मुझे मजदूरों के सारे साथ खड़े होकर कार्य कराता हूं उसी तरह रात में जगता हूं उसी तरह रात में मात्र दो घंटे मैंने बार बार कहा कि दो घंटे मेरी नींद रहती हुई भी योग निद्रा के रूप में रहती है अधिक से अधिक मेरा जब एकांत पाता हूं तो ध्यान साधना का मेरा अपना चिंतन रहता है समय रहता तो बाहर सेवा कार्य कार्यो को देखता रहता हूं चूंकि इस स्थान को जिस तरह चैतनता जिस तरह पूर्णता मुझे प्रदान करना है उसमें हर पल में स्वतः अपना श्रमदान करता रहता हूँ जो कार्य कोई दस रुपए में करा सकता फिर पांच रुपए करा करके यहां से निकल जाता हूं जिस तरह के कार्यों में आप लोग दो घंटे नहीं खड़े हो सकते उसी तरह के धूप में सात घंटे आठ घंटे खड़े होकर के मैंने कहा कि केवल यहां के का कार्यों को पूर्णता देने के लिए आप लोगों को चेतनता प्रदान करने के लिए मैंने एक समय का भोजन तक छोड़ रखा है चूंकि मेरे सामने मुझे वह समय भी बेकार नजर आता जब मैं कार छोड़ करके दोपहर में जाकर के भोजन ग्रहण करता हूं उतना समय भी मुझे लगता था शायद मैं नष्ट कर रहा हूं घंटों का मेरा समय बेकार चला जाता है केवल अपनी उसी व्यथा के तहत मैंने उस भोजन का भी त्याग कर दिया क्योंकि मेरा शरीर पूरा अपने आप में संतुलित रहता है आप असंतुलित होते हैं अपने आप एकाग्र नहीं कर पाते मैंने बार बार कहा विज्ञान में वह सामर्थ है उनको खुले मौके देता हूं आमंत्रण देता हूं चूंकि सत्य समाज एहसास कर सके इसलिए इसलिए नहीं कि समाज मुझे मानने लगे कि वो कभी भी मेरे आसपास उन मशीनों को लगा करके चेक करें कि जितनी विषमता मेरे सामने डाल दी जाए तनावों के बीच से मुझे गुजार दिया जाए संघर्ष के कार्य जब मैं कार्य कर रहा हूं उनके बीच से मुझे गुजार आ जाए और मुझे केवल एक पल रखता है अपनी चेतना को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो जाने में आप लोग अपने मनों को क्यों नहीं एकाग्र कर पाते इसलिए कि आप लोग अभ्यास नहीं करते प्रयास नहीं करते आप चार घंटे पूजा तो करते हैं मगर पूजा करने में आपका मन नहीं लग पाता मन को आप एकाग्र करने का प्रयास भी नहीं करते मैंने एक बार बार कहा कि आज्ञाचक इसकी आप शरण में आते ही नहीं कि जब आपका मन व्यथित होने लगे इधर उधर भगने लगे उसे तुरंत काटो और ध्यान लगा लो मंत्र जाप करते जाओ और अज्ञा चक्र में ध्यान लगाने का अभ्यास करो मूल चक्र है राजा चक्र मैंने बार बार कुंडली चक्र के बारे में आने को चीनूंगा मैंने चिंतन दिया है विस्तार से भी दिया है और भविष्य उसका और विस्तार करूंगा कि जो सात चक्र हमारे अंदर है उनमें सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा चक्र राजा चक्र कहलाता है जब हम पूजा में बैठे हो मन हमारा इध उधर विषय विकारों में भटकने लगे अपनी समस्याओं में भटकने लगे मन एकाग्र न हो रहा हो तो कुछ समय हम अज्ञा चक्र पर अपने मन को एकाग्र करें आपका मन को एकाग्र करते हैं नींद आने लगती है यह आपका स्वाभाविक गुण है एक साधक जब अपने मन को एकाग्र करता है तो उसके शरीर का भार और हल्का होता चला जाता है आप सोता स्वतः कभी एहसास करें जब आपका मन ज्यादा एकाग्र होगा तो आप जो पैर आसन लगाकर बैठे हुए होंगे उसमें अभी का आपको कभी ज्यादा जोर का एहसास महसूस नहीं होगा यह अभ्यास की वो क्रियाएं हैं करें तो जब मन आपका व्यतीत अज्ञात चक्र पर आप ध्यान लगाएं थोड़ा सा और मंत्र जाप भी करते जाएं उस प्रकृति सत्ता की ओर ध्यान दें उनकी क्रियाओं की ओर ध्यान देने लगे यहाँ के अगर आश्रम के उपासक है यहाँ का ध्यान चिंतन करने वाले हैं तो आफ्रम के कभी मूल ध्वज पर अपना चिंता ले जाएं कभी चालीफा भवन की उन दिव्य शक्तियों को चिंता ले जाए की कौन तस्वीर कहाँ पर रखी हुई है किस तरह चालीफा भवन में कौन सा दृश्य किस तरह बना हुआ है किधर कौन सा भवन बना हुआ है चूंकि जब हम एक चैतन क्षेत्र की ओर निगाह भी उठाते हैं तो उस समय हमारी चैतनता की साधना चल रही होती है उन विषय विकारों से हमको काटने का अभ्यास करना पड़ेगा हर साधन के समय वो जीवन काल आता है कि जब वो साधना के मार्ग पर बढ़ता है तो कुंडलियों का स्वभाव भी बताया है कि इसे और विकार बढ़ते हैं। मगर जब हमारे विषय विकार बढ़ रहे हो आवेग उस क्षेत्र के ओर बढ़ रहा हो तो मैं तत्काल अपने शरीर का जो मूल राजा चक्र है जिसके माध्यम से गुरु भी कार्य करता है जिसको मैंने सदैव आच्छादित करने की बात करा कि कुमकुम का तिलक लगा करके रखे उस चक्र पर अपने आप को ध्यान को लगाए मन को एकाग्र करें आप देखें आपके शरीर के विषय विकार धीरे धीरे शांत होने लगेंगे भटकाओं से आप सदभाग की ओर बढ़ने लगेंगे इसके लिए एक क्रिया आपको और करने की जरूरत है जब प्रातः नित्य क्रिया से फ्रश हो जाए बाथरूम अगर सुबह स्नान जब केवल कुल्लाउ्ला करके केवल स्नान करने का कार्य आपका शेष बचे जब आप स्नान करने जा रहे हो तो आसन लगा करके बैठ जाए और तीव्र गति से गति मतलब कि की, की जो चुकी आपकी श्वास बड़ी उथली होती है किसी का जीवन घड़ी और क्षणों पर नहीं जुड़ा हुआ है कि आप कितने घंटे, कितने मिनट आप जीवन आपकी कितनी, अंदर जाएंगी और कितनी बाहर जाएंगे आपके जीवन का क्षण इनसे जुड़ा हुआ है आप चाहे तो उनको बढ़ा सकते हैं आप चाहे तो अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं या आपके अंदर है यदि आप अभ्यास करें आपकी श्वासों की गति इतनी वो रहती है कि आप श्वास अंदर लेते हैं आपके पेट तक आपके ना जहां तक पहुंचना नितान तो हो सके सांस का वहां तक सांस नहीं पहुंच पाती आप कभी भी जब बाहर हो आप यहां से एक धागा लटकाएं और अपने पेट को अंदर दबाएं और धागा यदि पेट की नाभि पर आपके टकरा जाए तो मान लीजिए कि आपके अंदर शरीर में जो बीमारियों का बीजारोपण हो चुका है पेट आपका बाहर निकला हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अच्छा भोजन कर रहे हैं आप ज्यादा तनाव में नहीं है तो ऐसा स्वास्थ्य आपका बढ़ सकता है मगर आपकी नाभि पर आपका नियंत्रण होना चाहिए जिस तरह स्पंदन होना चाहिए आप जब चाहे जब पेट की अपने अंदर को पेट को अपने अंदर की समेट सके आप ज्यादा नहीं तो नाभि को कम से कम इतना तो समेट सके कि आप जब मेरुदंड को सीधा करके अगर यहां पे एक धागा डालें तो नाभि को धागा ना टच करे। इसके लिए आप अभ्यास करें जिस तरह आपका वजन भी घटा सकते हैं उस भस् के माध्यम से चूंकि नाड़ियों का जब तक आपके शोधन नहीं होगा आप नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे आपके शरीर की रक्षात्मक शक्ति छीड़ होती चली जाती है आपको आलस्य घेरता चला जाता है आपके कार्य करने की क्षमता घटती चली जाती है आपका सर दर्द बढ़ने लगता है सर दर्द से मुक्त के लिए इन नाना प्रकार की जो छो, छो, छोटी मोटी व्याधियां होती हैं उनसे मुक्त के लिए उसे जिसे भस्का कहा जाता है आप ये आसन लगाकर बैठ जाए या बीरासन में बैठ जाए जिसमें दोनों पैरों को मोड़ करके गुदा उसको रख के उन पैरों में रख करके सीधे बैठा जाता है आप दोनों हाथों से रख लें चाहे तो हल्का सा पीढ़ा अपने पीछे लगा सकते हैं और अपने श्वास को तीव्र गति से गहरी श्वास अंदर तेजी से लें और तेजी से श्वास को छोड़ें इसको कम से कम सौ डेढ़ सौ बार करें तीन चार बार में बीस पच्चीस बार आप श्वास अंदर खींचे श्वास बाहर करें आप देखेंगे जितना कफ होगा आप जो दिन में दस बार आपको नाक निकलती रहती है नाक आप पूछते फिरते रहते हैं आपको बार बार साल में दस बार आपको सर्दी हो जाती है सर्दी की बीमारी हो जाती है आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है इन्हीं वस्त्रों में अनिवार कहा मैं पूरी ठंड काटता हूं उन्हें कभी कभी बाहर चाहे पूजन में आ रहा हूँ चाहे जहां आ रहा हूं निश्चित ऐसा नहीं कि मुझे ठंड नहीं लगती ठंड मुझे भी लगती है जब मैं अपने शरीर को शांत डाल देता हूं मगर एक चैतन्य अवस्था में लगा रहूं तो शरीर के हर अंगों से केवल पसीने के बूंदे नजर आएंगे मैं चाहे जितना शांत बैठा रहूं या कुंडली चेतना पूर्ण जागृत हो चूंकि हमारे शरीर में सभी क्रियाएं हैं हम अपने शरीर को जब जितना चाहे उतनी हीट दे सकते हैं और जब जितना चाहे उतनी शीतलता दे सकते हैं ध्यान की गहराई में डूब करके उसे भस्का कहते हैं जिसकी दोनों क्रियाएं कभी जो होंगी मगर भस्ट का मैंने बार बार कहा कि आप तेजी से सांस को अंदर खींचे और तेजी से सांस को खींचे सांस पूरी इतनी तेजी से खींचे कि ना भी सका आपकी जाए जितनी तेज स्पीड हो और गहरी सांस हो और तेजी तेजी, तेजी तेजी आप करें मगर घर के लोगों को बता दें कि हम एक क्रिया कर रहे हैं ऐसा हो कि बाथरूम का आप दरवाजा बंद करें और तेजी तेजी, तेजी, तेजी आप सांस ले और आवाज बाहर जाए लोग कहते हैं क्या हो गया अंदर कोई भूत तो सवार हो गया इन क्रियाओं से शरीर में एक चैतनता मूल आधार पैदा होती है यदि आप धीरे धीरे मैंने बार बार कहा कि अगर आपकी उम्र की ज्यादा है आपकी उम्र ज्यादा है महिलाओं में यदि गर्भावस्था में में तो उसको धीमी अवस्था में करेंगे धीरे धीरे आप को, अंदर खींचे और तीव्र गति श्वास को नीचे फेंकें बाद शरीर धीर का बैलेंस भी देते जाए और वही जब आप भस्का को करेंगे आप देखेंगे महीने दो महीने आवश्यकता ज्यादा आपके नाक निकलेगी जब आप भस्का करेंगे मगर धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी कफ बनना आपके धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपकी श्वास जितना आप एक मिनट में जितनी श्वास लेते हैं उससे भी दस पांच श्वास कम लेने लगेंगे आपकी श्वास गहरी जाएगी श्वास गहरी निकलेगी वक्त लगेगा आपकी उम्र में फर्क पड़ेगा क्योंकि आपके हाथ में है आप सांसों को कितना रोक ले प्राणायाम प्राणायाम के माध्यम से योगी अपनी उम्र को बढ़ाते चले जाते हैं जब तक चाहते हैं मगर उस प्राणायाम जिस तरह की योगी आजकल प्राणायाम सिखाने लगते हैं कि आप तत्काल नाक बंद करो मैंने बार बार का उन प्राणायाम की क्रियाओं को उन योगी क्रमों के माध्यम से सिखाऊंगा जो भी क्रम है मगर प्राणायाम के लिए वह भस््र का नितान होती है जिसमें आप नाड़ी का शोधन करते हैं कि गहरी सांस लें वैसे वस्त्र क्रिया वगैरह पेट की नाभि की सफाई इनकी सबकी कई क्रियाएं होती है सांस को गहरी अंदर लें सांस को बाहर फेंके, इन दो तीन क्रियाओं को करें इससे आपका बहुत हित होगा आप स्वतः देखेंगे कि आपका मन एकाग्र होने लगेगा आपकी ध्यान शक्ति बढ़ने लगेगी आपके विषय विकार आपके हटने लगेंगे चूंकि मैंने बार वहाँ त्रिभुवन का जो सुख है जिसे आप विषय विकारों में जिस सुख का आनंद भोगते हैं लगता है आपको इससे बड़ा सुख और कुछ है ही नहीं मैंने कहा ध्यान की मन की एकाग्रता जिस समय आपका अज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र होने लगता है जो बिठास उस कुंडली चेतना में है जो चेतनता उस कुंडली चेतना में है उसकी यदि एक बार झलक आपने प्राप्त कर ली एक बार स्पर्श आपने प्राप्त कर लिया तो मैंने कहा आपका प्रेम सैकड़ों गुना अपने आप से बढ़ जाएगा आपका लगाव बढ़ जाएगा जिस तरहों पत्र साल में सैकड़ों पत्र मेरे पास आते रहते हैं कि गुरुजी बस हमारे उस फरा लड़के से शादी करा दी उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है हम मर जाए गुरुजी उसके बिना हमारा सब कुछ अस्तित्व नष्ट हो जाएगा मात् हत्या कर लेंगे धिक्कार है आप लोगों के जीवनों पर उसका आधा प्रेम तो अपनी आत्मा की चेतना से करके तो देखो वह लगाव पैदा करके तो देखो जितना समय तुम्हारा चौबीस घंटे का ध्यान उस विषय विकारों में लगा रहता है उसका आधा ध्यान तो अपनी अंतरात्मा की चेतना पर कि हमारे अंदर एक चेतना बैठी हुई जो हमें सभी कुछ दे सकती है हमारी भौतिक समस्याओं का समाधान कर सकती है हमें मानवता के पास पर बढ़ा सकती है हमें सत्य पसपर बढ़ा सकती है हमें अनित अन्याय अधर्म के खिलाफ खड़ा करने की सामर्थ्य प्रदान कर सकती है हमें वह सुख दे सकती है वह तृप्ति दे सकती है क्योंकि प्रकट अपनी ओर बढ़ाती है उस और मुख मोड़ करके तो देखो वह आनंद का मार्ग है वह तृप्ति का मार्ग है जिसमें यदि एक बार डूबने का मौका मिल गया तो लगेगा बस उसी में डूबे रहे उसी में बढ़ते रहे और उस आनंद के साथ एक दिव्यता भव्यता आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है कार्य क्षमता आपके बढ़ती चली जाती है क्योंकि जो जो आप अंदर डूबेंगे जो जो आप प्रकृति की ओर बढ़ेंगे प्रकृति के तरंगे आपके स्थूल शरीर पर बढ़ती चली जाती है यही वह क्रियाएं होती है जिन क्रियाओं की ओर आप लोगों को बढ़ने की जरूरत है हमारे अंदर वह जो चेतना तरंगे बैठी हुई जो हमारे अंदर का सूक्ष्म है उस सूक्ष्म के नजदीक जाने का प्रयास करें स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ें, स्थूल दिखावे में न जाएं, हम गुरु के चरणों के पास बैठने का मौका प्राप्त कर पा रहे हो कर, कर पा रहे हो हम यहां की तरंगों को पकड़ने का प्रयास करें मन को एकाग्र करके गुरु को देखने का प्रयास करें मन की आंखों से गुरु को देखे तो मन को गुरु के चरणों तक पहुंचाए तो प्रगत सत्ता के चरणों तक पहुंचाएं तो वह चेतना तरंगे बरबस आपकी ओर कार्य करने लगेंगी आप यहां आते हैं आपका अधिकांश में बेकार चला जाता है कुछ कार्यकर्ता तो सेवा कार्य में लगे चूंकि मैंने बार बार कहा मेरा कार्य करने को मैंने दो भागों में बांटा है सेवा या साधना मैंने प्रारंभ से यहां कह रखा है इसलिए जब यह आश्रम की स्थापना मैंने की सबसे पहले मैंने चालीफा पाठ को प्रारंभ किया कि आप या तो चालीफा पाठ में समय दें ध्वज की परिक्रमाओं में समय दें मंत्र जाप में समय दें या यहां के सेवा कार्यो में समय लगाए चूंकि कर्मवान साधक ही मैं चाहता हूं मेरी साधना दो क्षेत्रों से ही समाज के बीच जा सकती है या सेवक प्राप्त कर सकते हैं या साधक प्राप्त कर सकते हैं या जिनके अंदर सेवा और साधना दोनों भाव है इसके अलावा ना तो पैसे मेरी कोई साधना खरीद सकता है मैंने बार बार कहा जितना वातावरण मैं दे सकता हूं उस मार्ग से कि यहां एक समाव का वातावरण मिले सम्भाव की स्थिति प्राप्त हो भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें ओम और माँ का जो मैंने उच्चारण का ज्ञान आप लोगों को दिया है अनेकों ऐसी साधना जो मैंने कहा उनका, उनका विस्तार दे दूंगा उनको दूसरे साधु संत तत्काल घुमाकर दूसरी तरीके से मोड़ देंगे और समाज को दूसरे रास्ते में ले जाएंगे जब मैंने ओम और मां का ज्ञान दिया था तभी कानपुर के एक डॉक्टर ने अपना पूरा एक चिट्ठा लिखा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेज दिया कि अब मैंने ओम और माँ के बारे में एक पेपर में प्रकाशन हुआ था कि मैंने ओम और मां के बारे में शोधन किया है कि ओम और माँ से किस प्रकार ऊर्जा जागृत होती है और उसके कुछ महीने पहले ही मैं कानपुर में ओम और माँ का चिंतन देकर आया था जबकि ओम और माँ का कितना विस्तार है आने वाले समय में और बताता चला जाऊंगा सभी साधनाओं का सार उनमें छिपा हुआ है कि माँ की और बढ़ना है तो उस तरह के हम मां और ओम का जो मैंने को उच्चारण उच्चारण कर रहे थे मगर उस में अभी गहराई नहीं है हुआ एकाग्रता से करें भले चाहे थोड़ी थोड़ी देर रुक करके करें आपको कौन क्या कर मैं किस प्रकार कर लेता हूं चैतन्योगी किस प्रकार उसमें पड़ने की जरूरत आप किस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं आप दस बारह बार कर सकते हैं उसके बाद आपको थकावट के साथ होती है तो कुछ क्षण के लिए एक दो बार के लिए आप रोक दें दो दो चार चार पांच पांच मिनट करें उसके बाद थोड़ा कुछ फिर उनको करें बजे से आठ बजे ओम और माँ का यहाँ कर्मी को उच्चारण करें क्योंकि समाज के बीच अपने घरों में साधना करने की अपेक्षा यहाँ की गई साधना का दस गुना फल निश्चित रूप से मिलता ही है मेरी कर्म साधना से जुड़ा हुआ है कि यहाँ हर अच्छे कर्म का दस गुना ज्यादा फल मिलेगा ही और हर बुरे कर्म का भी दस गुना ज्यादा फल मिलेगा इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ मन वचन कर्म से शुद्धता और सात्विकता से व्यतीत करें मगर मैंने बिफ़ को सदैव मौका दे रखा है कि अगर एक ऐसा कोई आयोजन किया जाए जिसमें सभी धर्माचार्य एकत्रित हों अन्य धर्मों के भी धर्म प्रमुख एकत्रित हों कम से कम बिफ़ के नहीं तो हिंदुस्तान के वे प्रमुख राजनेता उपस्थित हों और किसी प्रकार के कार्य पूरे धर्माचार्यों के पास सबको सामूहिक रूप से कार्य दे दिया जाए और मेरे सामने एक कार्य रख दिया जाए मैंने बार बार का मैं विश्व के लिए एक स्वतंत्रता मैंने दे रखी है और हर पाँच साल में जो मेरे यहाँ एक सूर्य यहाँ अमृत महोत्सव के रूप में जो 2007 में मनाया जाना है इसी तरह के हर पाँच वर्षों में जो तेईस जनवरी स्थापना दिवस को मनाया जाया करेंगे कभी भी समाज ऐसी व्यवस्था दे सकता है कि कभी भी अगर एहसास करना तो मेरे लिए एक स्थान से बैठकर विश्व के किसी कोने की जानकारी बता देना कठिन नहीं होगा साध्य से रोग को अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर देने में कोई समय नहीं लगेगा यह अनुभूतियां समाज को मैं कभी भी दे सकता हूं उसी ऊर्जा के साथ आप बराबर उनका लाभ ले सकते हैं मगर कम से कम हर अगर हर व्यक्ति अगर आए कि एक मिनट में हमको तत्काल ऐसी अनुभूतियां प्राप्त हो जाएं, तो मैंने बार बार कहा तुम मुझे मानो या ना मानो तुम्हारे रास्ते बाहर के लिए खुले हुए हैं सत्य का एहसास होगा सत्यता के साथ बढ़ोगे तो मैंने बार बार कहा कि आपका गुरु जिस समय धर्म के प्रति जरा सा आडंबर स्पर्श कर जाएगा या समाज को छलने का भाव शरीर के अंदर स्पर्श कर जाएगा मैं एक मिनट की भी देरी नहीं लगाऊंगा अपने शरीर के अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा चूंकि मैंने अपना रोम रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है आने वाला समय स्वतः आपको एहसास कराता चला जाएगा कि आप लोगों ने जो अपने अंदर मन की भ्रांतियां मनाते थे जो आप भ्रमित होते थे आपके अंदर भटकाव होते आते थे वे आप कितना बड़ा अपराध करते थे उन अपराधों से बचे मैं किसी का आवाहन नहीं करता मुझे जो परिवर्तन डालना है उसे दुनिया बचेगी भी नहीं बचना भी चाहेगी तो बच नहीं पाएगी इन फ्यूरो का आयोजन मात्र मेरे द्वारा इसलिए किया जाता है कि आप मेरे सम्मुख मेरे सामने बैठ करके पूर्णता की आरती कर सके आरती में कुछ क्षण के लिए भी अगर आप रथ हो गए कुछ पल के लिए भी अगर आप लोगों के अंदर एकाग्रता आ गई मैं कुछ पल की बात कह रहा हूं तो मान लीजिए उतने पल आपके निश्चित रूप से सार्थक साधना पूर्ण चेतना में बन जाएंगे विश्व परमिराजे भगवानी की जय पुत्र बोल सची दरबार की जय पंच तीर्थ तीर्थाश्रम की जय